ृ हरी राय श्री राधा गिरी त्रिहरी देव की जय श्री भावना साठ सत्य हरि ग्रंथ की जय श्री साय हरि को श्री गुण जय जय गोल जय जय गुलंद जय जय गोल पाल जय जय बण हर त्रि गोविंद जय जय आमार गोविंद जय जय गोपाल जय जय सुंदर जय जय गोपाल श्री राधा रमण हरि गोविंद जय जय राधा रमण गोपाल govind je jay jay murari jay jay taday taday akanga jay shivahara mahari govind je taday taday singu akendra <in> tu <the> randala <world> tujhari ta ॐ नमो भगवते पुराणोक्षुप्तमाये ॐ जय पराशर सुत सत्यवती हुराय नन्दुनो व्यासो यस्यासिक प्रवर्तम वाग्मे मम तं जपेवती विष्यसारं सकार नव लक्षण लक्षितं श्री कृष्णच परनाथ जगधां नमामिते वृद्धि यस्य प्रेलेणया प्रवर्त तो कोहं पराकुतोई तस्से हरे तो परकमलं वंदे श्री चेतन निदेवस्य वंदे हाँ श्री कुरु श्री परकमलं श्री कुम्ब बैष्णोआनि श्री कुम्बं सागु जातं सागरमगुनामां वितंतं चरिवं सागु इतं सागु भूतं परिदृश्यं श्री कृष्ण चेतन निदेवं श्री रालाच्छन्मो बारं सागरलल्लताश्री विशाखामुतितां श्री यश्यत प्रसारण भरवत प्रसारण यश्याप प्रसारण नगरी कुटुबी ध्यायं स्मरण तस्य शशक सन्यम बंदे गोरोष्टी चरणा अग्न्यानुत्तिग्राम तस्य बिन्यान्य निम्नलाभया चक्षुमीमित्त वेनो फस्तेय श्री गुरु नमः पत्तकांचन बाबुराम के रागी उत्ता अपने श्मन दे पर मदन मोहन करते नारायण सरस्वती व्यास व्यासू जयंतीय नम देवेश्वर, सुखी, नमः व्यासा, ए, नमः नमो धर्मा, ए, नमः देव, नमः कुश्ता, ए, देव इसके ब्राह्मण, ए, बिहु, नमस्कृते धर्मानुवक्ते सनातन, वाण्ड्या कदंतो विश्वकर्पासुं देविंचो प्रत्यामाभ्युद्धिं विश्वेभ्युः नमः नमः वेश्वरी सनातन प्रत्योग कराम वो राष्ट्र के दुर्गत जनि� हे पतियु सुमति रघुनाथ रासो श्री जीव भूमि उत्पन्न हरे जयंतरा बहु शूरदार व्यारी लाल की जय श्री भाविंद्र बिहारी देव जी की जय श्री भागवत रास आश्रमी की जय परम पुति श्री चंद्रपाल महाराज की जय श्री नताय तो श्री भावना सार संग्रह के द्वारा श्री अष्टकाली जी का स्मरण में जिस माधुरी का दर्शन किया गया उस माधुरी का यहां संकलित के भी भी उस रस को है पूर्व प्रसंग में रूप पर कराई रूपए प्रिया जी जागी है प्रिया जी ने टोलते हुए श्यामचर के पीतांबर को अपना समझ करके और श्यामचंदर ने भी ओम ते ओम के प्रिया जी के नीलांबर को अपना समझ करके ओढ़ दिया मधुर रूप में अंगड़ाई दे रहे जहा अपने उंगलियों के पल्लवों को कर पल्लवों को उंगलियों को परस्पर कहीं जोड़ करके लॉक करके जोड़ करके मंडल का पूरा घेरा हो रहा हो इस प्रकार हाथ ऊंचे करके और बहुत ऊंचा करके कंधे को कुछ ऊंचा करके उस समय अंगड़ाई लेती हुई और उसी समय समय आ आ रही है आ है जब रही है आई नहीं जब उस समय अपने दाहिने हाथ से पहले तो जुड़े हुए थे हाथ परंतु अपने दाहिने हाथ से अपने जो चीन अंशुक है पतला अंशुक है उस तन के छोर को अपने हाथ में लेकर के शुक्रिया ने अपने मुख्य ऊपर ढाका है ऊपर ढाककर के ताको को को प्रकट प्रकट करती हुई तो प्रकट करती हुए चिट्ठी बजा रही चिटकी बजा करके अपूर्व शोभा का तो अपूर्व शोभा उस तो समय प्रकट हो गई है ऐसी चढ़ाई की शुक्रिया की शोभा अद्भुत होकर के कारण सर्व काल में जो परम आकर्षक हो करके विराजमान हो उसका नाम है माधव सर्व काल में जो परम प्रिय लगे उसका नाम है माधुर क्षण क्षण में जो प्रिय लगे उसका नाम है रमणीय और श्री अग्निंग के बाहर एक अपूर्व लहर आ रही हो उसका नाम है लावण तो रमणीय माधुर और लावण इनकी अपूर्व जो शोभा है वो प्रकट हो रही है और इनके लक्षण में प्रकार तो श्री प्रिया के माध्यमिका का कहना जहाँ जमाई लेते समय भी श्री प्रिया की अपूर्व मध्य मा प्रकट हो गई है ये पचपन श्लोक में वर्णित कराए अब छप्पन वाय शोक अलस वजन मुग्धि प्रत्यमुप कंठे मुखेन्दो दोर अब श्री प्रिया उनके दोर माने मानी भुजारूपी जोड़ा भुजाओं का जो, जो जोड़ा है दो मानी भुजा दो माने जोड़ा उन भुजाओं दुण का जोड़ा अपूर्ण रूप से शोभा को प्राप्त हो रहा है वो भुजाओं का जोड़ा कैसा सुंदर है वो बता रहे हैं कि होकर ने अपने श्री मस्तक जो है उनके ऊपर अलस्य वलित आलस्य से युक्त होकर के उन्होंने संक्षिप्त पानी अपने जोड़े हुए हाथों को उस तो समय ऊपर किया आलस करते है। से युक्त होकर के के के माने सिर ऊपर ऊपर अपने श्री हस्त को उस समय स्थापित किया और वो हुए हाथ अगड़ाई लेते हुए उस समय श्री श्रीहस्ते ऐसे लग रहे हैं जैसे मुख ही कोई अपूर्व तेजो मंडल सामने प्रकट हो रहा हो वह वैसी तेजो मंडल की और शोभा है उस शोभा को वह प्रकट करना है तो अलस वीर्धो से मूर्धोपक मान श्रीमस्तक उसके ऊपर वलय वलय के समान जिनकी भुजाई शोभा को प्राप्त हो रही है इनम संक्षिप्त पाणी और उस समय हाथ भी एक दूसरे से जुड़े हुए हैं माने माने हाथ भी हो रहे हैं जुड़े हुए त्रिक विचलन अपनी त्रिक त्रिक कहते हैं मेरुदंड रीढ़ की हड्डी मेरुदंड उस मेरुदंड को उस समय विचलन कर रही है, रही है। जो पीछे की Uh, मेरुदंड का जो नीचे का भाग है उसको उसको कहते हैं तो मेरुदंड है, जैसे करके करके उसे अंग्राई ले रही है आप आलस्य ले रहे हैं बल्लेहा शिवाए तो त्रिक विचल जो है वो कहीं पहले तो बैठी हुई थी झुकी हुई और अब उसको तो सीधा करके उसको उल्टा विचलन करते हुए उसको आ, कहीं मोड़ते हुए मोड़ मोड करके उल्टा मोड़ कर, मोड करके, उसमें संगति स्थापित करने के लिए उसमें चेतना और उसमें कहीं स्थिरता स्थापित करने के लिए भंग्य संगी उस भंग्य भंग्यमा को प्रकट कर रही है मोटाई आगा इस प्रकार शुक्रिया हो रही है माने अंगड़ाई ले रही है जहां हो उसी का नाम मोटाइत है तो मोटाई जो दशा है वो मो, मोटाई दशा है कांता की कांत की वार्तालाप श्रवण करने के लिए जो उत्कंठा की जाए उसका भी नाम मोटाई माने छिक छप करके की बात क्या बात हो रही लगा करके सुनना इसका नाम भी मोटाई तो मोटाई मोटाई तो को ये तीन भाव भाव हैं कहते की बात कांत की बात को श्रवण करने के लिए छिप छिप करके काम लगाना तो छिपकर के सुनना वो है उसको कहते हैं मोटाई ये है कि जहा प्यारे के मिलन के समय प्यारे के द्वारा दी गई भेंट को भी शब्दों का प्रयोग करते हुए जहां पर निषेध किया जाए उसका नाम है कुटमित्र उसी का बिगड़ा हुआ रूप है कुट्टी तो करना कट्टी तेल मेरी कट्टी तो ये कट्टी करना माने प्यारे जो वस्तु दे रहे हैं उसका निषेध करना उसका नाम है कुटमित्र मोटाई का मतलब है छिप छिप करके कई बात को सुनना और बिब्बो का तात्पर्य है कि प्रति मन में को बड़ा आदर है मान और गर्व के कारण प्य के द्वारा दी गई वस्तु का अनादर करना और अपनी अरुचि दिखाना जैसे हमारे हमें उसमें कोई रुचि ही नहीं है ऐसा दिखाना उसका नाम है बिब्बो तो बिब्बो मोटाई और कुत्मित्व ये तीनों भाव मिलते जुलते हैं एक चौथा भाव और है वो है कभी अभिन्था अभिंथा माने अपने भाव को छपाने का प्रयास कर उसको कहते हैं माने अपने भाव को छपाना कुटिंद माने मिलन में मिलने के लिए उत्सुक होने पर भी निषेध के बचन नेती ने बचन का उच्चारण करना ये और माने कहीं छिप छिप करके प्यारे की बात को सुनना तो यहां पर शिक्रिया जो है वो आज मोटाई आ रहा मोटाइट हो रही है अर्थात जानबूझकर के करके लेते हुए आप अपने श्रीअंगों की शोभा शाम के आगे प्रकट कर अपने श्रीअंग की शोभा को तो प्यारी के प्यारे के सामने प्रकट कर रही है बोटाई का माना अंगड़ाई है और वैसे मोटा बोटाइप का तात्पर्य है कि कांत के विषय में श्रवण करने की क्या बात हो रही है इसको सुनने के लिए अल्लाह कर तो बोटाइप के दो अर्ष हुए एक हुआ छुटकर के प्यारे की बात को सुनना और अंगड़ाई है ऐसे यहां अंगड़ाई के माध्यम से अपनी रूप माधुरी तो को शाम सुंदर को समर्पित ये टाइप था। तो ऐसी जो मोटाई अंगनाई लेती हुई क्रिया है वे ऐसी लग रही है कि तो के दो बंद मस्या परिधिंद्र भारतीय है चंद्रमा और ऊपर अंग्राई लेते हुए दोनों जो, जो भुजाएं हैं वो ऐसी लग रही है जैसे वो उनका परिधि है चंद्रमा की किरणों की परिधि जैसे शोभा हो प्राथमिक तो के परिध मुख्य उनके परिधि के समान हो रहे हैं तो उपमा और रूपा इन दोनों का सम्मिश्रंदर संदर्भ जो है वो यहाँ पर है दो भाव मिले हुए हैं तो अलंकार तो जैसे तेज की पद्धति जैसा ये हो गया रूपर तो रूबर और उपमा इन दोनों की जहां पर संगति विराजमान है इनका संकल्प भाव जहां पर हो रहा है वो यहाँ पर यहां तो आलस्य से माने हो तो से माने रही है। और मूर्त्य अपने मस्तक के ऊपर श्री मस्तक के ऊपर वलित माने घेरा उगाते हुए अन्योन्सक्त पाणी एक हाथ में दूसरे हाथ इनको करके करके जोड़ करके प्रिया ऊंचा अपने भुजाओं को कर रही है और उस समय झुकी हुई जो जो नीचे का भाग था जो रहा था रहा उसको सीधा करते हुए ऐसते हुए श्री प्रिया विराजमान हो रही है और उन तृक को सीधा करने के बहाने मानो प्यारे को कि तो अपनी माधुरी का समर्पण करती हुई विराजमान हो रही है अंग्राई ले रही है और अपने रूप का को समर्पण कर रही है ऐसी दोनों भूजाए ऐसी लग रही है मानो मुख चंद्र का उनकी परिधि तेजो मंडल होकर के और होकर वह विराजमान है ऐसी उनकी भूजाएं उत्थाषा तो है तो क्षता माधुरी प्रिया ये की रीति है कि रस्ती पहली लहर उठती है सखियो के लिए वे श्री प्रिया लाल की कोई अपूप माधुरी का दर्शन करना चाहती तब रस की दूसरी लहर होती है प्रिया। कहीं कहीं अपने या अपनी प्रकट करती है। तब रस की तीसरी लहर होती है प्रिया की रूपमाधुरी का दर्शन करके तीसरी लहर उत्पन्न होती है और शांत कहीं चंचलता करने लगती तब चौथी लहर सखियों में उत्पन्न होती है सखी उस चंच का दर्शन करके लास बिलास का दर्शन ऐसे रस की चाल है। तो यहां पर पहली लहरों के हृदय मेंधुरी का दर्शन करें जो दर्शन कर रही है जैसे उनके हृदय में अभिलाषा हुई वैसे ही अभिलाषा प्रक्रिया में हो गई करें सहज लाल कर लाली लाल जो हम गावी तक लाल करते हैं और जो लाल हैं उनका ही गायन करने तो पहली लहर सखियों में दूसरी लहर प्रिया में तीसरी लहर श्याम सुंदर में चंचलता की तो और चौथी लहर फिर रस विलास का दर्शन करके सखियों को परमपरा आनंद तो गई भारतीय रस परंपरा में प्रेम की का पहले किया जाता है नायक का वर्णन बाद में किया जाता है जब नायक के प्रेम का वर्णन पहले कर दिया जाए आश्रय जाति प्रेम का वर्णन नगर के विषय जाति प्रेम का वर्णित कर दिया जाए तो उसे रसाभास रसा फारसी जो स पद्धति है उसमें नायक के प्रेम का वर्णन है भारतीय पद्धति में प्रभु को माना गया है वहां प्रभु स्वामी और नायिका जो भक्त है उसके हृदय के प्रेम का पहले वर्णन हुआ है कहते हैं राम बोल प्यू वो राम की बहुरीत राम मेरे प्यारे हैं मैं राम की बहुरी हूं तो भक्त अपने आप को करके मानता है जबकि फारसी प्रेम पद्धति में वहां ईश्वर को माना गया और साधक अपने आप को आशिक मानता है। तो ये दोनों तो की पद्धति में कहीं आता है तो यहाँ पर प्रथम लहर नायका में उत्पन्न होगी फिर तो द्वितीय लहर नायक में उत्पन्न होगी तो ही यहाँ पर अब आगे कह रहे हैं तल्पे। श्री प्रिया की रूप माधुरी का दर्शन करके श्याम सुंदर अभी अभी उठकर के बैठे संघ विश्व शैया जी के ऊपर आप बैठे हैं शैया मानो उभय संगनी सखी है जिस पर प्रिया और लाल दोनों ही एक साथ जिनका उपयोग करते हैं तो तल्पे। तल्पे के निद्रा निद्रा और उस समय बहाने से जभाई ले ले ले भी ले ली है पर फिर भी व्याजा निद्राशाली व्याज से अभी भी जैसे मील आ रही है ऐसा दिखा रही है क्योंकि प्यार करने में समर्थ हुई, प्यारे को छोड़ सकने में समर्थ नहीं है इसलिए जानबूझकर के के के अभी प्यारे के पास में सही ऐसा के करके उनका अभिनय करती हुई नील काक्षण श्री प्रिया नयन बंद करके बैठी है जैसे आख बंद कर रही है जैसे नींद आ रही है तत्व था आख बंद करने पर भी यहाँ दर्शन का अभाव नहीं है जो दर्शन पहले चाकुषा था वह दर्शन अब मानस हो जाता है इतना। तो विद्राशाल ने आंखें साक्षी बंद कर लिए तो लिएता स्वांत मानी उस समय श्री प्रिया ने जैसे ही नेत्र बंद किए शाम को चंचलता करने का मौका मिला उन्होंने मिलोने कांता अपनी भुजाओं से कांता को अपने अंक में भरने का प्रयास किया प्रिया को तो अपनी भुजा में बांधने का प्रयास किया है आनी उन प्रिया को तो ताप अश्य अस्या माधुरी की प्रिया और अपनी भुजाओं को भुजाओं के बीच में शिव प्रिया को बांट करके पश्चिमी असिया माधुरी आह प्रिया की माधुरी कितनी सुंदर है ऐसा मंद विचार करते हुए श्याम सुंदर प्रिया के मुख का को देहा रहे हैं पश्य की अस्या माधुरी इनकी माधुरी का दर्शन कर रहे माधुरी तीन प्रियाया उस माधुरी का करती करती है है प्रिया के पूरा इति उस की श्री श्या दर्शन हो रही है कि श्री शांत का कुछ समय और संग मुझे प्राप्त हो संग भी प्राप्त हो इसे दृद्रा का अभिनय करती हुई बंद कर रही है परंतु हृदय में प्याले का दर्शन हो रहा है मांस साक्षात का हो रहा है और उस समय श्री शांत अपनी पूजा से प्रिया को अपनी पूछ पाठ में स्वांतर्म आदमियों अपने अंग में ही श्री प्रिया को उस समय धारण कर रहे हैं आज लड़ लड़ी कुंज में श्री क्रिया को मानो पखरा रही है श्री रसीजनों ने संकेत में तीन शब्दावलियों का वाणी साहित्य में प्रयोग किया एक है कुंज दूसरी है अहल महल तीसरी है लड़ लड़ी कुंज ये तीन कुंज है कि जो है वो कुंज है तो एक धाम कुंज है बनकुंज दूसरा अहल है यहां पर श्री अहल जो चलेगी आदेश जो चलेगा वो प्रिय महल का तात्पर्य है वे ही वही आहमान है आह माने जहां से हुक्म जारी होगा अहल जारी हो जारी, जारी होगी हो उसका नाम है आलमाल तो महल कौन है शिव के श्रीयंग वहां से जो हुक्म लागू लागू हुआ जो ऑर्डिनेंस जारी हुआ उसका पालन लालजी को करना सबको करना है ऐसे ही श्री लालजी के श्री वो है महल और वहां से जो अहल जारी होगी उस अहल का सब लोग पालन करते हुए विराजमान तो अहल महल ये हो गए श्रीयंग और श्री श्याम सुंदर के श्री मुख से कहे गए बचा जो हो गए आलम आलमान प्रियालाल के श्रीअंग में मुख मुख्य है से उनको प्रकट किया जाए तो इस आहल महल की श्याम सुंदर जिस समय चलते हैं उस समय कह रहे हैं कि हल महल में कहीं मेरे चरण लड़ खड़ा रहे हैं और सखी कह रही है अभी क्रिया कोई अलग थोड़ी है वे तो तुम्हारी ही अंग हैं और तो भला अपने अंग से कोई लजाना ही ऐसे सखीगढ़ श्री श्याम सुंदर को धैर्य देती हुई उस समय तो महल महल की राह में जब श्री उनका के प्रभुने लगते हैं उस समय सब सखीगढ़ महावाणी जी में वर्णन आया उस समय सब सखी कह रही है श्याम सुंदर घबराओ मत सूधे सूधे चले आओ जैसे मैं चरण कह रही हूं ऐसे सीधे सीधे आम गति को ग्रहण करके चले आओ आहल महल को स्वीकार करते हुए चले आओ क्योंकि धागा कोई कितना भी मूल्यवान हो धागा तब तक, तक काम नहीं कर सकता है जब तक सुई के नाके से होकर के नहीं तो ये कहें धागा तो बहुत सुंदर है इस धागे से ही कपड़ा सिल लो तो कपड़ा सिलेगा नहीं कपड़ा सिलेगा तभी जबकि वो धागा चाहे कितना भी मूल्यवान हो सोने का ही बना हो धागा परंतु वो धागा जब तक सुई के नाके में होते नहीं निकलेगा तब तक वह काम की चीज नहीं है ऐसे ही श्री प्रिया जी के आहल को जब तक लाल जी नहीं मानेंगे तब तक लाल जी में कितने भी गुण हो ठंडवाद आप रस में प्रवृत्त नहीं हो सकती हैं लीला का विस्तार नहीं कर सकते हैं अर्थ श्री प्रिया उनके आदेश को प्राप्त करते हुए ही उनके आहुत को स्वीकार करते हुए ही आगे बढ़ेंगे और शिक्षा देती है लाल जी को लालन इसमें डरने की जरूरत नहीं है अहो अपने अंग से कोई सब चाहता है क्या अपने अंग से जैसे संतुष्ट होता तो प्रिया तुमसे भिन्नत हो रही है ये तो तुम्हारी ही स्वरूप है बस इनके आहल का ध्यान करते हुए इनकी सेवा में तुप्त तो हो जाओ इनके आदेश का पालन करती हो तो अहल मार एक बहुत महत्वपूर्ण और बड़ा भावमय बड़ा भाव सिद्धांत गांधी को ग्रहण करने वाला शब्द है और रस्को ने इस आहल महल शब्द का खुद प्रयोग वाणी साहित्य में अहल महल शब्द का खूब प्रयोग हुआ है और अहल महल का तात्पर्य है कि जहाँ श्री लालजी प्रिया जी के आदेश के अनुसार उनकी सेवा करने के लिए सर्वदा सर्वदा तो तीन कुंज हो गई एक हो गई श्री वृंदावन कुंज दूसरा हो गया अहल महल जहाँ प्रिया के श्रीअंक और उनके आदेश उनका पालन किया जा रहा है और तीसरी है लड़ लड़ी पुंज लल लड़ लड़ी कुंज जहां अंकगत हो करके प्रिया लाल गौम अंकगत हो करके में अथवा अच्छा अंकगत भुज पाश में बधे हुए विराजमान है वो जो श्री प्रिया लाल की जो स्तुति है उस स्थिति का उस कुंज का नाम है जहां लड़ लड़ी कुंज आये लाल लड़ाते हुए श्री प्रिया लाल गौम तो यहां पर दो मांगी श्री कांता को लल्लडी के है। तो श्री को कुंज में प्रिया आप ललड़ी कुंज में पथाना चाहते हैं तो दो विराम कांतार अपनी बुचाओं से प्रिया को ललड़ी कुंज में हुए राजमान काल तम आम तम तम, ऐसी जो क्रिया है उन्ता, तंग उन्ता, तंग उन्ता, का और तम, श्री प्रिया जी का इन दोनों का दर्शन करते हुए पश्य अश्या माधुरी की क्रिया श्री श्याम सुंदर प्रिया को लड़ लड़ी तुम में पधरा करके प्रिया की माधुरी का तो बिहाद्य माधुरी माधवी का प्रदर्शन कर विराम है तो उत्थायिशा के अलंकार में के माध्यम से जहां उपमे का वर्णन नहीं किया जाए और केवल उपमान का वर्णन कर दिया जाए और उपमान के माध्यम से पूरी बात को कह दिया जाए केवल उपमान उपमान का वर्णन हो का वर्णन ही न हो वहां पर भी अवतार होता है उसको रूप का तो पूरी, के पूरी, पूरी, के पूरी की की की पूरी पूरी दिशावली को मन भावनाओं को प्रकट करने का ये कौशल श्री प्रकट सखी गई है और वो विराजमान हुए विर, आज शैया सैया उतनी सखी होकर के विराजमान जिसके होगा लाल दोनों विराजमान होकर के श्री बिहार कर रहे हैं तो उभनी अंग संगी सखी होकर के शैया विराजमान कुंजी उभय वर्तनी सखी है तर्पण उभ वर्तनी सखी है तकिया उभय बर्तनी सकी है शैया जी उभनी सखी है तो यहां बात सकी उनके साथ में आप विराजमान हैल और शिवप्रिया जिस समय बंद कर रही ने उस समय मौका पा के श्री शाम ने शिवप्रिया को लल लड़ लड़ी कुंडी में कृपा करके पठाया है और लल लड़ लड़ी कुंडी में पठा करके शिवप्रिया के बुख माधुरे का दर्शन करते हुए आप तो विफल हो रहे हैं निहाल हो उस समय अस्या माधुरी श्री किशोर जी की जो माधुरी माधुरी का तात्पर्य है प्रत्येक अंश में प्रत्येक पर आकर्षण हो उसका माद। नाम है माधुरी ऐसी माधुरी का है काल घंट जा श्री प्रिया के मित्र कैसे हैं प्रिया के मुख का क्या दर्शन किया लालजी ने तो उसका वर्णन कर रहे हैं लालजी क्या दर्शन कर रहे हैं कि क्षण खंजेदीटर आज खंजनी पक्षी का खंजन पक्षी खंजन पक्षी उसके नेत्र के समान श्री प्रिया के नेत्र चंचल तो नेत्रों के आकार के लिए मछली की तुलना दी जाती है मीनाक्षी नेत्रों की आकर्षण के लिए कमल की तुलना दी जाती है सरोजाक्षी सरी के कमल सरी के नेत्र और चंचलता के लिए विशेष रूप से तुलना की जाती है वो दी जाती है खंजरीटी खंजराक्षनी खंजरी खंजरी, खंजर, तो खंजन नैनी शुक्रिया खंजरीट नैनी शुक्रिया है अर्थात इस समय श्री प्रिया के नेत्र चंचल भी होते हैं लाल जी की चंचलता के कारण श्री प्रिया अब अभिथा भाव को धारण करते हुए भाव को धारण करते हुए अविथा और उत्तमित इन दोनों भावों को धारण करते हुए श्री प्रिया इस समय कहीं चंचल नेत्र वाली चंचल नेत्रता ये उत्तमित भाव के कारण निषेध देती देती भाव के कारण और कहीं जो अपने भाव को छपाना निष्प्री उसको छपाने के भाव के कारण ये क्रिया के देनों, देनों में ये दोनों वस्तुएं इसलिए हुए माने चंचल भाव चंचलता प्रकट हुई है चंचलता तो का कारण कुटमित भाव और अभिथा भाव ये दो कुटमित भाव माने भीतर से चाहना ऊपर से लेती लेती बचा और अभिता का तात्पर्य है हृदय में कोई भाव हो ऊपर से कोई भाव को किया जाए अपने हृदय के भाव को छुपाने का प्रयास किया जाए वहां पर अभिन्ता और जहां निषेध भी किया जाए वहां पर ये दोनों में सूचना तो शिवप्रिया खजरी का अक्षी होकर के विराजमान लला तो लकड़ जाल आज मुख कमल है अब कमल के ऊपर कमल के सौगंध का आश्वर्ण प्राप्त करने के लिए वृंद जाल अलकावली वो है वृंद जो कि मुख्य कमल के ऊपर छुट्टी पड़ है तो ललाट के ऊपर से लोन अलग चंचल जो अलग है वह के समान मुख के ऊपर घुमराली वे अल्के मुख के ऊपर आ रही है श्री प्रिया जी का रसजनों ने जहां भी समाधि में दर्शन किया वहां श्री की वहालकावली घुमराली सीधी नहीं है स्ट्रिंग नहीं है, सीधी नहीं है वहां पर वो पटियादार केश है, तो जहां भी रसकों ने वर्णन किया है जी की माधुरी का वहां पर पटियादार जो केश है वोभा वो को प्राप्त हो रहे हैं तो अलग है वो मुख्य रूप सुशोभित हो रही है अलग की कल है अलग एक ही चीज है आकाश थोड़ा सा स्थान परिवर्तन तो हो जाता है कभी कभी ऐसे ही है कभी कभी ताल भाग कहते थे ऐसे अलग ही हैं ही है, है।, तो है। भाषा में ऐसे स्थान परिवर्तन कई बार गुजराल अलग जो है वे ही कपोर के ऊपर विराजमान हो रहे हैं भोये के समान ब्रिंग जाल अलग ही धृंगहर रूपक अलंकार तो जहा भूमे से युक्त नयन रूपी खेल कलं और अलग रूपी भवनों का समूह शोभा प्राप्त हो रहा है मुखम आज प्रिया का मुख प्रभात प्रभातकालीन खिलते हुए तमल के समान विराजमान हो रहा है अब जे अपने पानी जल और उससे जो उत्पन्न हो उसका नाम है अब्ज कम माने जल और उससे जो उत्पन्न हो वो उसको अलंकृत करे उसका नाम कमल ऐसे अब्ज का मतलब अपमान जल जल से जो उत्पन्न हो उसका नाम अब्ज तो श्री प्रिया का जो मुख है वो प्रात कालीन अब्ज माने कमल के समान है पपन दिशेष उस समय श्री लाल जी उस उसमकी माधुरी का अपने नयनों के चषक के द्वारा भर भर करके धीरे धीरे स्वाद लेते हुए पान कर रहे हैं स्मिता श्री प्रिया के अधर के के ऊपर भी स्वाभाविक मुस्कान स्मित है ऐसे अचुत ऐसे उस मुक्ता बेषी अच्छुत पान कर रहे हैं अचुत शब्द बड़ा भावपूर्ण है अचुत का तात्पर्य है जो विद्वत्ता कला रस भाव और सिद्धांत किसी में तनिक भी चुन न कमी नहीं हो उसका नाम है अचुत और श्री लाल जी वास्तव में अचुत होकर के ही विराजमान रस की परिपूर्णता रस में तनिक भी चुति जहां पर नहीं है कमी जिनमें नहीं है स्लेटनेस नहीं है कहीं भी जरा सभी इसलिए अचुत शब्द ये पूर्ण हो ये नायक होकर के ये विराजमान है नायकत्व की पूर्णता विध्वत्ता की और तत्व की पूर्णता पूर्ण, पूर्ण तत्व है पूर्ण रस है और पूर्ण रस में नायकत्व उनके पूरे गुण जिनमें विराजमान है ऐसे में अच्छुत जिनकी प्रीति कभी भी किसी भी क्षण वृतिष्ठा में परिणत नहीं होने वाली है वो प्रीति का निरंतर बढ़ने बढ़ने बढ़ने वाली है जहां पर आदि अंत बिहार को दो लाल प्रिया में भय चिन्ह इनके बिहार का ये बिहार अचुत बिहार है जिस बिहार का कभी भी अंत नहीं है इसका ना बिहार का आदि है न अंत है बड़े सी बड़ी काल तक बिहार होते हुए भी प्रियालाल को तो ऐसा लगता है जैसे अभी तो चिन्हार भी नहीं हुई है पहचान भी नहीं हुई है किसी क्षण ही तो पहली बार देख रही हुए श्री लाल जी तो ये भाव श्री प्रिया जी में विराजमान इसलिए अच्छुत होकर के वे विराजमान है जहाँ कभी भी बिहार में पूर्णता है ही नहीं तो वे अच्छुत होकर के ग्रीमान तो पपोर ईशर श्री लाल जी प्रिया जी की रूप माधुरी का पान कर रहे हैं और तो पान करते हुए श्री प्रिया रस को पिलाती जाए ये रस का पान करते जाए न उनका रस कभी समाप्त होने वाला न इनकी तृष्णा कभी समाप्त होने वाली अतः दोनों वा एक साथ राजमान है और उस ग्रस का पालन कर रहे हैं अच्छुत पालन कर रहे हैं तो अच्छुत शब्द में परिकर अलंकार का प्रयोग है और सार्थक विशेषण करके जहां कोई विशेष गुण को प्रकट किया जाए वह गुण यहाँ प्रकट किया जा रहा है परिकर अलंकार का विशेष प्रयोग अच्युत माने जो प्रीति कहीं समाप्त होने वाली नहीं है एक अर्थ अचुत का तात्पर्य है कि सारे नायक के रस के उपयुक्त गुण रसिकता के गुण उनमें परिपूर्ण रूप से विद्यमान है और अच्छु का जो सामान्य अर्थ है वो तो अर्थ है ही कि ही सर्वव्यापक परिच्छेद सामान्य चिंता भाववर् पदार्थ होकर के विराजमान है ब्रह्म ब्रह्म का मूल पर भी किया जा सकता है उसका निरूपण केवल निषेध मुख से हो सकता है मुख से ब्रह्म का करने के लिए बैठेंगे तो ब्रह्म सीमित हो जाएगा ब्रह्म ऐसा है कि वर्णन किया जाता है तब ब्रह्म का वर्णन निषेध मुख से किया जाता है कि परिच्छेद सामान्य इनका जिन में अत्यंत अभाव है परिच्छेद मान्य सीमा का जिसमें अभाव है तो मुख से ही उसका लर्ण होगा जब सीमा में आ गया तो वो ब्रह्म नहीं रहेगा और सामान्य माने उस जैसा कोई दूसरा नहीं तो ब्रह्म की एक दूसरी विशेषता है कि उस जैसा कोई दूसरा नहीं है ब्रह्म जैसा दूसरा ब्रह्म नहीं है इसलिए ब्रह्म की जाति नहीं तो सामान्य परिच्छित ये तो का जन्म अत्यंत अभाव हो उसका नाम है ब्रह्म तो अचुत शब्द का तात्पर्य है जो सर्वव्यापक होकर के, हो के जो विराजमान है वे अच्छुत होकर के विराजमान है तो तो तो समाप्त होने वाली नहीं है और रसिकता में जिन में तनिक भी कमी नहीं है ऐसे में अचुत रूप माधुरी का श्रीजू की रूप माधुरी का वे सर्व गुण संपन्न नायक प्रिया माधुरी का हमारे स्वामी उनका दर्शन करते हुए पापित्रशा और नेत्रों से निरंतर निरंतर पान कर रहे हैं यहाँ प्रत्येक इंद्रिय में प्रत्येक वस्तु को प्रत्येक विषय को भोगने की सामर्थ्य है के द्वारा काम के द्वारा यहां पिया जा सकता है और रोम के द्वारा देखा जा सकता है त्वचा के द्वारा देखा जा सकता है ये यह रस्ती अपूर्ण इंद्रिया सब सब काम को करने में सहज समर्थ है संक्षिप के द्वारा चलते चलते क्षण श्री क्रिया पुण्य अभी उद्घूणा दशा घुमेड़ आ रही है नील आ रही है उनके नए खन पक्षी के साथ के के समान चंचल होकर ललाट ललाट के ऊपर चंचल अलग वह भिन्न जाल के समान कहीं विराजमान भोरे के जाल के समान शिक्रिया के मुख के ऊपर बिराजमान मुखम प्रताप प्रभाताक्ष निर्भर प्रभात कालीन जो कमल है नया खिला कमल है। उसके समान चिंता श्री श्री विराजमान है ऐसे के श्री में के मुख का द्वारा ही निरंतर पान किया यहां देव दर्शन करने के साथ साथ पान करने के भी समर्थ सामर्थ्य रखते हैं तो मुखम प्रभाता शामचंदर ने नैनो से पिया ई सब धीरे धीरे स्वाद लेकर के पी रही है।, है वो पूर्णता यही है कि उसने जो भोग्य पदार्थ है उसके रूप उसकी गंध उसके स्पर्श सब का प्राप्त किया जाए फिर अंत में स्वाद का प्राप्त किया जाए। का रूप भी सुंदर होना चाहिए तो उसकी गंध भी ग्रहण की जाए फिर छू करके देखा जाए उसकी वो कठोर भी नहीं होना चाहिए उसमें कोमलता, का भी होनी चाहिए स्पर्श भी होना चाहिए सुंदर शब्द कौपी वो करने वाला हो और साथ ही साथ में रस को तो मुख्य है ही है तो रस के अंगत होकर के जो भोग्य पदार्थ है उस भोग्य पदार्थ में भी शब्द स्पर्श रूप सभी पूर्णता से विराजमान रस की थी ऐसे ही पपो ईषण धीरे धीरे पार कर रहे हैं इसलिए धीरे धीरे पार करने में मानो उसकी गंध उसके स्पर्श उसके रूप उसके शब्द का भी आस्वादन प्राप्त कर रहे हैं मुख्य रूप से तो नयों के द्वारा रस्ता पाल किया जा रहा है परंतु तो अंध वस्तुओं का भी अंध विषयों का भी जो साथ ही साथ में आंसरिक रूप से प्राप्त है उन वस्तुओं का भी आस्वादन प्राप्त कर रही है ईश्वर का तो धीरे धीरे पालन कर रहे हैं ये ईश्वर ये जो क्रिया विशेषण है एक बार बड़ा सुंदर प्रयोग है पान करने के धीरे धीरे पान कर रहे हैं इसमें शब्द स्पर्श मुख इनका भी श्री क्रिया के सर्वांग सर्वेंद्रियों के द्वारा से पान कर रही है हैं संस्कृष्ट सर्वांगुल देहम पर बोटे अंतिम उद्बुद्ध चुम्भा स्फुट छुट तंत्र में आलोक कांता मुकुदे मुकुंदा मुकुंद मुकुंद के दो अर्थ होते हैं एक अर्थ है मुकुम मान मोक्ष उसको जो प्रदान करे उसका नाम मुकुंद मुकुम मोक्षम इति मुकुंद जो मोक्ष को प्रदान करे तो ये अर्थ यहां पर संगत नहीं असंगत असंगता है यहाँ मुकुंद शब्द का अर्थ है मुकुमान है आनंद उस आनंद को जो प्रदान करे वो मुकुंद तो वे मुकुंद आज जो सर्वात्म ना श्री प्रिया की परम सेवा प्रवीण होकर के सेवा कर रही हैं इस मुकुंद मंदिर में सब सेवा प्रवीण है श्री लाल जी परम सेवा प्रवीण प्रिया जी को शुभ चाह रहे हैं प्रिया परम सेवा प्रवीण लाल जी की सेवा लाल जी को शुभ चाह रहे हैं सखी परम सेवा प्रुगल को सुख देना चाहती है श्री वृतावन परम सेवा जो, जो युग और सखी दोनों तो को सुख प्रदान करना चाहते किसी में है ही काम का यहां प्रवेश नहीं है विशुद्ध प्रेम में ये वस्तु तो उस समय कुंड जो को और शुक्रियाओं को और को सबको सुख देने के लिए उपस्थित हैं। हैं। प्रिया का दर्शन करके से हो रहे जो भी परोसने वाला है उसे अपने हाथ चिकने लड़ने की जरूरत नहीं होती है ऐसे ही जो दूसरे को सुख दे रहा है उसे सुख तो अपने आप मिल जाए तो ये नहीं है कि नि सुख की कामना नहीं है तो सुख की प्राप्ति कामना न होना एक अलग चीज तो है तो, तो सुख तो की प्राप्ति ना होना अलग चीज है कामना नहीं है पंत सुख की प्राप्ति पूर्ण है यह रस की स्थिति रस की स्थिति मंदिर की यही है कि सुख निज सुख की कामना न प्रिया में है न लाल में है न वृंदावन में है न सखियों में पंत सुख सपूर्ण यह रस की तो आज वे मुकुंद का दर्शन करके अपने रूप से आनंदित हो रहे हैं संश्लिष्ट सर्वांगुलश्लिष्ट सर्वांगुली सारी उंगलियों में सारी उंगलियों को फसाते हुए उंगलियों में उंगलियों को जड़ते हुए बाह युगम जिनकी दोनों भुजाएं परम शोभा को प्राप्त हो गई है जिन्होंने अपनी उंगलियों को अपने हाथ के पंजों को पास परस्पर जोड़ रखा मुर्म्थ देहम पर मोटे अंगी और उन्मत्थेह अपने देह को जैसे ऊंचा उठाना चाह रही है अंगड़ाई लेते हुए ऊंचा उठाना चाहती है पर मोटे अंदर उस समय शुक्रिया अंगड़ाई लेती हुई मोडन करती हुई परमोटन करती हुई लेकिन रही रही है, है, खुद बुद्ध दंत कांति, आ के के आने कारण के कारण, स्फुटक दंत कांति जिनकी दातों की कांति भी सामने प्रकट हो रही है क्योंकि तो जभाई तो जब भी जाएगी तो दंतावली उनकी शोभा अपने आप प्रकट हो जाए तो माने उठ रही है जो जबाई उसके कारण माने सामने प्रकट हो रही है दंद कांगी, दंद कांगी. ऐसी प्यारी अत्यंत अत्यंत आनंदित हुए मुकुंद अपूर्व मुकुश सुख को ही प्रदान करने वाले है परिकर अलंकार का यह प्रयोग है अशी प्रिया उनकी रूप माधवी का योगी संश्लिष्ट चित्र एक प्रस्तुत की गई है स्वभाव का माणिक्य दीपिध्रमुद्रगंत भंगी रसज्ञ अ जैसे ही श्री प्रिया ने ली लेते ही रद उनका जो अंश जाल है वो अंश जाल सामने प्रकट हो गया रद जो है उन रदों का अंश जाल भी कहीं प्रकट हो गया अभी तक बोलते समय केवल दशन दशम तो जो है उनका उनकी शोभा प्रकट हो रही थी और तो अब दशन के साथ में रदन उनकी शोभा प्रकट हो रही है और रदन के साथ में फिर जो है चंभा लेने में तो उनकी भी दंतावली प्रकट हो रही है उनकी शोभा प्रकट हो रही है आगे के जो दांत जिनसे किसी वस्तु को तो, काटा जाए बाइट वो है दशन आगे के चार दांत छह दांत वे हृदय इसके पीछे के दात उनको दशन जिनसे छेदा जाए और जिनसे पीस आ जाए, उनका नाम है तो दंतावली जो तो है वो दंतावली के ही जैसे तीन भाग होते हैं ऐसे ही यहाँ पर केवल बोलते समय केवल दशन मात्र प्रकट हो रहे थे और तो अब हृदय की शोभा भी अपूर्ण से प्रकट हो गई है की जो शोभा है वो भी अपूर्व से प्रकट हो रही है तो हम अपूर्ण जुर्मोत्तम रदना जुम्मा के कारण रदन जो है वो रदन का अंश जाल रदन जो है उनकी भी कांति बाहर प्रकट हो रही है अब जब कांति प्रकट हुई तो माणव के जो दीपक है वो माणिक्य के, के दीपक मानो आज वृंदावन कुंज वह माणिक्य के जो दीपक जल ले हैं उन माणिक्य के, के दीपक से दंतालि का जो दुर्लभ दंतालवनी है जिनका दर्शन उनकी आरती उतारे थे उनका लीरा जल जात दीपकों के प्रकाश में रदनों की जो शोभा है वह अभी अपू से प्रकट नहीं तो मानक ये दीपाई निराज आज निराजन करते हुए राजन करते करते हुए हुए कुंज क्रिया के का है। वह उनकी आरती बता रही है कि कहीं नजर नहीं।, नहीं लग जाने में एक भाव होता है कि नजर नहीं लग जा है दूसरा भाव है कि सर्वांग दर्शन तो सर्वांग दर्शन और जो अपदृष्टि है उसका पुस्ताभारण ये दो तो निराजन के मुख्य प्रयोजन है साथ के साथ में वह कहीं अर्चन का एक भाग भी है अर्चन की रिचुअल भी एक कर्म कार्य भी होकर के वो ग्राम तो निराज के मानव आज पुंज ने दंतावली का निराजन किया है समुद्र मुद्र दिगंत लक्ष्मी आज श्री प्रिया के द्रगंत जो कटाक्ष हैं नेत्रों के छोर उन नेत्रों के छोरों की, की लक्ष्मी मानी शोभा समुद्र भी है और मुद्र भी है कुछ भिच हैं कुछ निद्रा से युक्त है बुझ है, रहे हैं कुछ खुल हैं और कुछ खुला कुछ मुद्रा धोका हुआ वह सौंदर्य जैसे सर्वाधिक मनोहर होता है इसी प्रकार आज नयनों की शोभा भी कुछ लजोई और कुछ भाव को प्रकट करने वाली हो तो वो और भी ज्यादा सुंदर होती है सौंदर्य शास्त्र की यह एक सामान्य रीति है कि सौंदर्य अत्यंत विवृत्त भी नहीं होना चाहिए अत्यंत समृद्ध भी नहीं होना चाहिए किंचित समृद्ध किंचित ऐसा जो सौंदर्य है वह अधिक रसपूर्ण मनोहर होता है आज दंतावली की नैनों की छोरों की जो और हैं, उन उनखियों की अपांगों की जो शोभा है वह अपांग शोभा ऐसी ही किंचित विवृत किंचित समृद्ध होकर के और भी अधिक मधुर बनती है तो समुद्र और उन्मुद्रम दृगंत लक्ष्मी जो की शोभा है वह लक्ष्मी मन शोभा के पान उनकी शोभा अद्भुत हैल दोनों मेत्रों के ओर को ही रसज्ञा बना करके मानी जीव बना करके एक दूसरे की शोभा को तो रहे रसज्ञा प्रत्येक इंद्रिय में कैसे सामर्थ्य है ये दिखा रहे हैं कि नेत्र बन जाते हैं रसज्ञा रसज्ञा मान जीव और जीव ने द्वारा उस रूप माधुरी का मानो अवलेहन करते हुए उसको ले ली है मान उसको चाटते हुए जैसे विराजमान हो रहे हैं लेहन करते हुए विराजमान हो रहे हैं चाहते हुए विराजमान हो रहे हैं ये कुछ कुछ खुले हुए जो अपांग लक्ष्मी, द्रंग, द्रंग लक्ष्मी, अपांगों की जो लक्ष्मी लक्ष्मी की शोभा है वही मानव रस जीव बन कर एक दूसरे की रूप माधुरी का जैसे आस्वादन लेती हुई उनका उस अवलेह का अपूर्व से लेहन करती हुई विराजमान हो रही है चाटती हुई तो रचना के द्वारा जैसे अक्ष्य और पे चारों वस्तुओं का चारों प्रकार के भोजन का जैसे स्वाद लिया जाता है ऐसे ही यहां पदार्थ का भी स्वाद लिया जाता है रूपमागरी को मान लो चाटा जाता अशोक अलंकार यहां पर हो रहा है कि नयनों के द्वारा ही मानव छाट रहे हैं अयोग्य हो वस्तु को वस्तु में वो योग्यता प्राप्त हो रही है किम किम शब्द के द्वारा उत्प्रेक्ष अलंकार का प्रयोग किया कि मानव माणिक के, के दीपों के द्वारा दंतावली का निराजन किया जा उपेक्षा और गया कि से हमार करते का। ये को ने ने लोक ताम। ताम ताम ताम। ताम ताम। आप श्री जेन्दुरे इंदु मे चंद्रमा श्री शांत आज आज श्री शास ने अपूर्व आनंद को प्राप्त किया है अपूर्व आनंद को के चंद्रमा प्राप्त कर रहे हैं उल्टी बात है चंद्रमा इसलिए चंद्रमा कहलाता है तो वो दूसरे को आनंदित करता चंद को है यथा प्रहलादना चंद्रमा चंद्र शब्द का अर्थ होता है प्रहलादना दूसरे को आनंदित करने वाला परंतु यहाँ उल्टी बात है चन्द्रमा दूसरे को आनंदित निकल है स्वयं आनंद रहा है स्वयं आनंदित भी आनंद हो भी तो ब्रिजेंदु अतुल मुदन अतुल तम मुदन आज ब्रिजेंदु ब्रिजेंद्र नंद श्री शांत ने ब्रिजेंदु श्री ब्रिज के चंद्रमा श्री शांत चंदरण ने ब्रिजेंदु ब्रिज के आ, आ, के चंद्रमा श्री श्याम तो का का कर दिया जाएगा तो, सा जाए। इसे तो, तो है वो है। तो कहना ही ठीक उतना उचित नहीं है क्योंकि तो नुकुंज विलास के समय लाल जी बिहारी प्रिया श्यामा श्याम ये शब्द ही अधिक रसपूर्ण होते हैं क्योंकि तो उन्हें दूसरे रस का अभी संपर्क नहीं है मिलोनी रहित जो प्रेम है वो उसका प्रयोग करते हैं विजेंद्र ये आज पूरे वृष के चंद्रमा पूरे वृष को आनंद देने वाले इस गोपियों के समूह को आनंद देने वाले बेशी शानदार अतुलतम मुगन आप जिसकी तुलना नहीं की जा सकती है ऐसे अतुलतम मोद को इन्होंने प्राप्त किया डिग्री है कि के, केवल मोद नहीं मोद तल ही नहीं ये अपूर् अतुलतम मोद को प्राप्त करते हुए गिराज मार्ग जिस मोध की कोई सीमा नहीं है ऐसे केली आप प्रिया प्रिया का आज आज उस रस केली में और को प्राप्त होकर के श्री प्रिया विराजमान है आज केलताम रस बिहारणी वे प्रिया अपूर्व रूप से श्याम सुंदर के पास जहां लड़ लड़ी कुंज में विराजमान है उनकी माधुरी का दर्शन करते हुए वे वृजेन्द्र वृक्ष के चंद्रमा अपूर्व सुख को प्राप्त कर रहे हैं अन्यत्र प्राप्त कर रहे आज इस समय श्री प्रिया आज अनुकूल नायक श्री शाम सुंदर के श्री अंक में आप स्वाधीन भक्त का होकर के स्वाधीन भक्त का नायक के साथ में जोड़ा स्वाधीन भक्त का और अंकुल नायक इनका जोड़ा होगा तो श्री क्रिया है स्वाधीन भक्त का मेरे तुम अधीन हो और मैं जैसा कहूंगी वैसा तुम करो ऐसे स्वाधीन भट्ट का श्री स्वामी विराजमान जब उनकी सर्वोत्तम प्रेम की पराकाष्ठा है प्रेम की विजय और श्री शांस आप अनुकूल नायक होकर के प्रिया के अहल महल का अहल का सर्वदा स्वीकार करते हुए आप विराजमान हो रहे हैं उस महल को स्वीकार करने में वो उस अहल को स्वीकार करने में परम परम अपने आप को धन्य समझे तो रस की रीति कुछ अद्भुत है जहां पर आदेश सबसे बड़ा पुरस्कार हो जाता है जहां पर मान ही निंदा ही सबसे बड़ी स्तुति हो जाती है वो खुद वर्णन किया जाता है प्रेम पतनम का जहां निंदा स्तुति हो जाए जहां आवेश वहां पुरस्कार हो जाए जहां तंड अनुग्रह हो जाए रस की अद्भुत रीति है तो स्वाधीन भक्त का जहां पर वे विराजमान हैं वहां पर अंकुर नायक होकर के श्री श्याम सुंदर आप विराजमान हैं और श्री श्याम सुंदर की लड़ल में श्री प्रिया आप उत्तार होकर के विराजमान हैं है कभी श्री श्याम सुंदर श्री प्रिया उनके अंक में शयन करते हैं शुद्ध कमला कुछ मंडलो धुतकुंडल बनवाल, जय जय जयदेव श्री जयदेव गोस्वामी ने वर्णन किया वहां श्री प्रिया जो है उनके श्री श्याम सुंदर प्रिया के वक्षस्थल के ऊपर आप सहारा लेकर के प्रिया का सहारा लेकर के विराजमान है यहाँ श्याम सुंदर के गोदी उनका सहारा लेकर के श्री प्रिया आनंद पूर्व विराजमान है स्वीय अंको पान सोता गया है, मृषाल रोद कोमल कोमल झूठ मूठ रोदन भी कर रही हैं इतनी जल्दी दिन कैसे हो गया हा इस अरुण को जरा भी लज्जा नहीं है आश्चर्य है इस अरुण के पैर नहीं है तब भी ये सूर्य के रथ को इतनी जल्दी हाथ करके यहाँ ले आया यदि इसके पैर होते तो तब तो तब मुझे लगता है कि ये रात्रि ही नहीं होने देखा जब लगना होने पर भी रथ को इतनी जल्दी हाथ करके ले आए किसी तरह से उतर करके घिसट करके घोड़ों को आगे खींच करके ये लगना होने पर भी रथ को लेकर के इतनी जल्दी चला आया जब इसके पैर होते तब तो होता है रात्रि ही नहीं होने देता सदा दिन ही बनाए रहता ऐसे हम हाँ, इतनी जल्दी रात्रि हो गई ऐसे विचार करते हुए ये झूठ तो मूठ का जो रोदन है वो अपनी अरुचि प्रभात काल के अपनी अरुचि को दिखाती शिक्रिया का है शुक्रिया रुदन कर रहे हैं ईशन स्मिता अब मन मंद मुस्काती भी जा रही है मुस्कान स्वाभाविक में उनका स्वभाव भी है और आज प्यारे के सौभाग्य को प्राप्त होकर के रूप में नायिकाओं में एक नायिका गर्भता नायिका भी है तो प्यारे के सौभाग्य की जिसको प्राप्ति हुई है वह गर्भता नायिका के रूप में ये विरागमान अतः मुस्कुराती रही है तो स्वीय अंको तांग सुन श्री श्याम के आश्रय लेकर के जो शयन कर रही हैं है उदुमुषा उषा काल में मंद मंद मिथ्या रोदन कर रही हैं से दूर होना चाहिए इसलिए हृदय भावुक भी हो रहा है परिषद आज ये परम धन्य होने के कारण परम्परंग आमंत्रित हो रही है हर्षितायिका होने के कारण परंपरंग हो रही है अर्धोमुक्ता केशा जिनके केश छोटी आधी धीली पड़ गई है शिथिल हो गई है अर्ध उन्मुक्त केशा जिनके केश आधे उन्मुक्त तो हो गए हैं प्रिया ने फूल की जो माला धारण कर रखी थी आज निवर मिलन के कारण श्री श्यामर की और प्रिया की, वो जो माला वो भी हो है और माला में प्रिया की गंध और प्रिया की माला में श्याम स्मर की गंध मिल रही है और इस गंध को सखी सखीवा रासलीना में दूर से पहचान जाती है गंध। श्री की गंध, श्री गंध प्रिया प्रिया की माला, प्रिया की माला माला उनके साथ में करने पर जो हुई उसमें फूल की गंध भी आ रही है उसमें प्रिया की अंग गंध भी बसी हुई है और उस अंग गंध के बीच में श्री श्याम सुंदर की अंग भी मिली हुई है ऐसी कुंद की गंध ही आ रही है गजब है उस नाश की सामर्थ्य का सखियों की वृंदावन में इतनी फुलवारी खिल रही है उस फुलवारी के बीच में ये पहचान लाई कि यह गंध पुंद की है फुलवारी की कुंद की ये गंध श्री प्रिया की माला की गंध uh, की की गंध है और इस गंध में ये गंध श्याम सुंदर की श्री अंग की गंध है इतनी से पहचान जाना कि अनेक तो पुष्पों में कुंज की पुष्प की गंध को कुंड की पुष्प में भी श्री प्रिया की माला की गंध को माला की गंध में प्रिया के अंग की गंध को और प्रिया के अंग की गंध में श्याम सुंदर के अंग की गंध को भी कहीं विभाजन करके देख लेना ये हर एक बात नहीं है उसी की की बात सामर्थ्य है है है जिसकी नास्का में है। जिसकी नास्का में में वह वह रस को करने प्रवृत्ति प्रेम का सूक्ष्मता से उस कंध के विभाजन को प्राप्त कर मुक्ताग्र तो केशा जिनके केश के, के ग्र भाग माने जो छोर का भाग है चुटीला जहा पर पर समाप्त होती है वो भाग खुल गया है और धारा, धारा फूल की माने माला वह जहां पर हो रही है सिर्फधरा छंद छंद भी है धारा ये एक छंद भी तो धारा जहा पर फूल की गंध वो विराजमान हो रही है छुन बिंदु हो रहे हैं हैं मोतियों के हो रहे बार-बार तो हाँ करके अपने नैनों से लाल जी की रूप मार्ग दर्शन करती हैं फिर अपने हृदय में बसा लेती हैं फिर रस का पाल करती हैं फिर हृदय में बसा लेती हैं तो उस रस का बार बार पान करती हुई विराजमान मिले-मिले होते हैं दशा जो आ गई है, की। बार अभी है, से है। जो श्री प्रिया श्याम सुंदर के मुख का दर्शन करने के लिए अत्यंत अत्यंत उत्सुर्ग हो करके विराजमान है ताम, ताम, ताम, उन निशांत लीला के अंत में मुदन अतुल श्री सुंदर ने केवल आनंद ही प्राप्त नहीं किया अतुल तम अतुल नहीं अतुल अतुल तमाम आनंद जो है उस आनंद को आपने प्राप्त किया वे के चंद्रमा और तो, तो आनंद देते हैं परम सुंदर यहाँ पर स्वभाव के अलंकार का श्री क्रिया की सहजी जो शोभा है वो स्वभाव के अलंकार का वर्णन और साथ के साथ में ब्रजेंदु शब्द के द्वारा जो सबको आनंद देने वाला है वह आनंद अतिशय आनंद प्राप्त कर रहा, रहा है के द्वारा ये अशोक विरोध हास विरोध हास को भी यहाँ पर प्राप्त किया है ऐसे शीर्षा आनंद का आनंद होगा अब शिक्षित हो रहा आगे शिला गोविंद जय जय गुमारे गोविंद जय श्री राधारम हर ओ जय जय मौ